नोशो टॉक, असंभव क्रांति नंबर फोर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 संन्यास तो अंतकरण की बात है अंतस की और संन्यासी हो जाना बिल्कुल वाह अभिनय है और वाही अभिनेताओं के कारण इस देश में संन्यास को धर्म को जितनी हानि उठानी पड़ी है उसका हिसाब लगाना भी कठिन है स जीवन विरोधी बात नहीं है लेकिन तथाकथित सन्यासी जीवन विरोधी होता हुआ दिखाई पड़ता है संन्यास तो जीवन को परिपूर्ण रूप से भोगने का उपाय है संन्यास त्याग भी नहीं है वस्तुतः तो जीवन के आनंद को हम कैसे पूरा उपलब्ध कर सकें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 परिधि पर उसके जीवन की परिधि पर बड़ी सृजनात्मक क्रियाओं का विर्भाव होता है एक गाड़ी को आप चलते देखते हैं चके घूमते चले जाते हैं लेकिन चाक के बीच में जो कील है वो थिर बनी रहती है वो कील की थिरता के कारण ही चका घूम पाता है अगर कील भी घूम जाए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 वो आदमी सन्यासी नहीं है ऐसे ही मरे लोगों को हमने हजारों साल तक पूजा है और ऐसे मरे लोगों की पूजा के कारण हमारे पूरे कौम की आत्मा धीरे धीरे जड़ हो गई है मर गई है इस देश में सन्यास के नाम पर पलायनवादी एस्केपिस्ट प्रवृत्तियों को अद्भुत रूप से पूजा मिली है जो लोग जीवन को छोड़ दें जीवन से भाग जाएं, जीवन के शत्रु हो जाएं, उन सबको हम आदर देते तो फिर अगर जीवन उजड़ जाता हो तो कसूर किसका है फिर अगर जीवन बेरोनक हो जाता हो अगर जीवन दुख से भर जाता हो और जीवन में आनंद की कोई वर्षा ना होती हो तो कौन जिम्मेवार है फिर इसमें आश्चर्य क्या है एक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 हाथ नीचे गिरवा कर उसने कहा अब वे लोग हाथ उठाएं जो नरक जाना चाहते एक भी हाथ नहीं उठा उस आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया जिसने स्वर्ग जाने के लिए भी हाथ नहीं उठाया सन्यासी हैरान हुआ उसने कहा महानुभाव आप कहा जाना चाहते उस आदमी ने कहा न तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं नरक मैं इस जमीन पर रहना चाहता हूं और इस जमीन को और इस जमीन के जीवन को आनंदित देखना चाहता हूं ये तुम्हारे स्वर्ग जाने वाले लोग इस जमीन को नरक बनाने के कारण बने हैं और नरक तो जाने को कोई तैयार नहीं है सारे लोग स्वर्ग जाने को तैयार हैं इस कारण ये पृथ्वी नरक हो गई है क्योंकि इस पृथ्वी को कौन स्वर्ग बनाए इस जीवन को कौन सुंदरता दे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 तो चूंकि हम उसके आदि हो गए हैं देखने के इसलिए मैं ख्याल नहीं आता कि सन्यासी के नाम से कैसा पाखंड कैसी एक्टिंग कैसा अभिनय चल रहा है अगर हमारी आंखें गहरी होंगी देखने को तो हम ये देख पाएंगे कि फिल्मों के अभिनेता भी इतने कुशल अभिनेता नहीं है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 कोई सन्यास नहीं उपलब्ध हो जाता है कपड़े बदलने से आत्मा बदलने का क्या कोई संबंध है कपड़े रंग लेने से क्या आत्मा के बदल जाने का कोई भी नाता है और जिसको यह दिखाई पड़ता हो कि कपड़े बदल लेने का इतना मूल्य है वो बहुत चाइल्डेस है बहुत बचकाना है अभी उसकी समझ जरा भी मैच्योरिटी को उपलब्ध नहीं हुई वो प्रौढ़ नहीं हुआ है लेकिन यह चलता रहा है चल रहा है और हम सब इसके चलने में सहयोगी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे किसी सन्यास की मेरे मन में कोई कोई आदर ऐसे सन्यास के प्रति कोई सद्भाव कोई सहयोग मेरे मन में नहीं और आप भी सोचेंगे तो बहुत कठिन है कि आपके मन में भी रह जाए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 जो चल रहा है हम भी उसमें सहयोगी और साथी हो जाते हैं जीवन का इतना जो गुरु रूप उपस्थित हो गया है इसमें किन लोगों का हाथ उन ही लोगों का जिन्होंने किसी ना किसी रूप में भी जीवन से भागने की पलायन की मोक्ष की किन्हीं दूर की कल्पनाओं के लिए इस जीवन को कुर्बान कर देने की बातें की हैं लोगों को समझाया है और लोगों में जीवन विरोधी लाइफ निगेटिव दृष्टि को जन्म दिया है मैं तो लाइफ अफर्मेशन को जीवन के स्वीकार को जीवन के आदर को जीवन के प्रति परिपूर्ण प्रेम को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 और सन्यासी हो जाना एक ढोंग है जो लोग क्रांति से बिना गुजरे क्रांति से गुजर जाने का वहम पाल लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ा सुगम उपाय और कभी तो हैरानी होती है कि तथाकथित बड़े बड़े नाम भी बच्चे मालूम पड़ते हैं उनके आग्रह इतनी छोटी छोटी बातों के होते हैं कि हैरानी होती है और इतनी क्षुद्र बातों में जिनका चित्र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 फिर मेरी किताबें क्यों हैं क्यों बेची जाती हैं क्यों लोगों को दी जाती हैं वे शास्त्र और किताब के फर्क को नहीं समझ पाए किताबों के विरोध में मैं नहीं हूं गीता एक किताब हो तो ठीक कुरान एक किताब हो तो ठीक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 इस पर श्रद्धा लाने से ही ज्ञान उपलब्ध होगा तब किताब किताब नहीं रह जाती शास्त्र बन जाती और शास्त्र खतरनाक सिद्ध होते हैं किताबें किताबें तो बहुत निर्दोष हैं, उनमें कोई खतरा नहीं है तो ये जो मेरी किताबें हैं जब तक किताबें हैं तब तक कोई खतरा नहीं है लेकिन अगर कुछ ना समझ यहां इकट्ठे हो गए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 वो अपने हाथ में एक शास्त्र लेकर पहुंचा था वो कुरान लेकर पहुंचा था अगर कुरान भी एक किताब होती तो उस लाइब्रेरी में आग लगाने की कोई जरूरत न थी वहां और किताबें थी कुरान भी एक किताब थी ये भी उन किताबों में सम्मिलित हो सकती थी लेकिन कुरान था एक शास्त्र लाइब्रेरी में कोई शास्त्र नहीं था क्योंकि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र को नहीं मानता दूसरे शास्त्र के प्रति बड़ा ईर्षालू होता है क्योंकि शास्त्र हो सकता है एक 25 दावे सही नहीं हो सकते एक ही दावा सही हो सकता है तो उस खलीफा ने जाकर उस पुस्तकालय के अध्यक्ष को कहा था एक हाथ में कुरान लेकर और एक हाथ में मसाल उससे कहा था कि मैं ये पूछने आया हूं कि कुरान में जो कुछ लिखा है तुम्हारे इस पुस्तकालय में जो किताबें हैं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 एक साधारण आदमी एक आदमी और फिर एक आदमी पागल हो जाए और कहने लगे मैं ईश्वर हूं परमेश्वर हूं सर्वज्ञ हूं केवली हूं तीर्थंकर हूं अवतार हूं ईश्वर का पुत्र हूं यह आदमी पागल हो गया। यह आदमी जितना ज्ञान से भरता उतना भूल जाता कि मैं हूं इसके तो दावे और बड़े हो गए कि मैं मनुष्य नहीं मैं ईश्वर हूं ये ईश्वर के जितने निकट पहुंचता उतना विलीन हो जाता है इससे कोई पूछता कि तुम हो तो शायद ये कहता कि मैं तो बहुत खोजता हूं लेकिन पाता नहीं कि कहा लेकिन ये तो कहने लगा मैं ईश्वर हूं और इतना ही कहे तो ठीक ये ये भी कहता है कि और अगर कोई कहता हो कि मैं ईश्वर हूं तो वो झूठ कहता है एक मुसलमान राजधानी में एक आदमी ने आके घोषणा कर दी कि मैं पैगंबर हूं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 होश साया हो माफी मांग लो तो छूट सकते हो वो पैगंबर हंसा और उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं जब परमात्मा ने मुझसे कहा था मैं तुम्हें पैगंबर बना के भेज रहा हूँ तो उसने मुझे ये भी कहा था कि पैगंबरों पर पे मुसीबतें आती हैं तो मुसीबतें आनी शुरू हो गई इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं पैगंबर नहीं हूँ इससे तो ये बिल्कुल सिद्ध होता है की मैं पैगम्बर हूँ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 वो गुरु गलती में भी हो सकता था हो सकता था वो किताब भी शास्त्र बन जाती उसकी भी पूजा चलती और घोषणाएं चलती कि हमारे किताब में सबसे बड़ा सत्य है झगड़े चलते हत्याएं हो जाती और शायद ये भी हो सकता था कोई खोल कर देखते नहीं कि वहां कोरे पन्ने वहां कुछ भी नहीं है और अगर आप कोई भी शास्त्र खोल के देखेंगे तो पाएंगे वहां भी कोरे पन्ने हैं वहां भी कुछ नहीं कोई सत्य वहाँ नहीं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 और वो परीक्षा ये मेरी दो आंखों में एक आंख नकली है और एक असली क्या तुम पहचान के बता सकते हो कौन सी नकली है और कौन सी असली है? उस युवक ने आंखों को थोड़ी देर गौर से देखा और फिर कहा आपकी बाईं आंख असली है। वो राजनीति हैरान हुआ उसने कहा तुमने पहचाना कैसे उसने कहा आपकी बाई आंख असली है राजनीतिक ने पूछा तुमने पहचाना कैसे उसने कहा आपकी दाई आंख जो कि नकली है उसमें थोड़ी सहानुभूति दिखाई पड़ती असली आंख में तो आपके सहानुभूति हो ही नहीं सकती इतना मैं भी समझता हूं तो जिस आंख में सहानुभूति दिखाई पड़ती उसको मैंने नकली समझ लिया और जिसमें कोई सहानुभूति नहीं दिखाई पड़ती उसको मैंने असली समझ लिया ऐसी नापजोक करके मैंने बताया कि आपकी बाई आंख असली है बाई आंख असली थी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 एक दृश्य से सूखा पत्ता गिरता हो और उनका जीवन बदल जाता है एक मटकी फूट जाए और उनका जीवन बदल जाता है मैंने सुना है एक युवा सत्य की खोज में था और न मालूम कहां कहां भटका और एक दिन पतझड़ होती थी और वृक्ष से सूखे पत्ते गिर रहे थे और हवाएं उन पत्तों को जगह जगह नचा रही थी पूरब और पश्चिम और वो युवक खड़ा देख रहा था और वो ना उठा और उसे मिल गया जिसकी वो खोज में था और बाद में जब लोग उससे पूछे तूने मिला क्या उन सूखे पत्तों को हवा में उड़ते देखकर उसने कहा सूखे पत्तों को हवा में उड़ते देखकर मुझे मेरे संबंध में सारी समझ आ गई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 उसी दिन से मेरे जीवन का सारा दुख विलीन हो गया अब मैं जानता हूँ कि मैं दुखी था अपने कारण क्योंकि मैं था अब मैं सूखे पत्ते की तरह हूँ हवाएं जहाँ ले जाती है चला जाता हूँ हवाएं नहीं ले जाती तो वहीं पड़ा रह जाता हूँ हु। हवाएं आकाश में उठा लेती हैं तो आकाश में उड़ जाता हूँ हु। हवाएं नीचे गिरा देती है तो नीचे गिर जाता हूँ अब मेरा अपना कोई होना नहीं अब मैं नहीं हूँ अब हवाए है मैं एक सूखा पत्ता हूं लेकिन ये मुझे एक सूखे पत्ते से ही दिखाई पड़ा था देखने वाली आंख होगी तो दिखाई पड़ गया नहीं तो सूखे पत्ते इस माथेरान में कितने नहीं और आपके पैरों के नीचे कितने नहीं आके कुचल जाते होंगे और आपकी आंखों के सामने कितने नहीं वृक्षों से गिर जाते होंगे लेकिन सूखे पत्ते क्या करेंगे अगर सूखे पत्ते कुछ करते होते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 घर घर में औरतें राजा बाबुओं को उठाती रहती है लेकिन हमको शायद ही वो बात सुनाई पड़े जीवन में तो सब कुछ है आंख हमारे पास होनी चाहिए वो आंख ध्यान से उपलब्ध होती ध्यान ही उस आंख का दूसरा नाम है शांत क्षणों में मौन क्षणों में साइलेंस में वो आंख उपलब्ध होती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 इस तरह का जो ध्यान है मेरी दृष्टि में ध्यान तो एक विश्राम है टोटल रिलैक्सेशन है चित्त इतना निष्क्रिय है, इतना अक्रिय है, इतना निश्चिष कि जैसे कुछ भी नहीं कर रहा है जैसे कोई झील चुपचाप सोई है और चुपचाप सोई झील में चांद का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 तो ध्यान के लिए पहली तो बात है कि हम प्रयास ना करें हमारा जीवन तो सब प्रयास है हम जो भी करते हैं प्रयास से ही करते अब प्रयास का हमें कोई पता ही नहीं कोई ख्याल ही नहीं वो हमारे जीवन का अनुभव ही नहीं लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रयास से नहीं आती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 नींद लाने की बीमारी जरूर कुछ लोगों को पैदा हो जाती और फिर फिर नींद आनी बंद हो जाती नींद लाने की कोशिश से नींद नहीं आ सकती क्योंकि कोशिश नींद विरोधी है अमेरिका में कोई तीस प्रतिशत लोग बिना नींद की दवाओं के नहीं सो रहे हैं और वहां के मनोचिकित्सकों का ख्याल है कि सौ वर्ष बाद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 ध्यान भी इतनी ही सरल बात है इतनी ही सरल लेकिन प्रयास करिएगा तो बाधा पड़ जाएगी तो अभी हम जब यहां अभी रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे तो एक बात ख्याल में रखिए कोई प्रयास नहीं करना है स डील डाले चुपचाप रह जाना है कोई चेष्टा नहीं करनी ध्यान लगाने की लाने की कोई कोशिश नहीं करनी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 नो no एक्शन यानी ध्यान में हो जाना ना करने की सारी बात है कुछ भी ना करें लेकिन आप कुछ ना भी करेंगे तो भी भीतर तो विचार चलेंगे ही उनकी तो आदत है निरंतर की वो भीतर गतिमान होते रहेंगे उनका चक्कर भीतर चलता रहेगा उनके साथ क्या करें उनके साथ भी कुछ ना करें चुपचाप उन्हें देखते रहे वे आपका बिगाड़ भी क्या रहे वे आपका क्या हर्ज कर रहे हैं आपका कौन सा नुकसान हुआ जा रहा है झिंगुर बोल रहे हैं दरख्तों पर आकाश में बादल चल रहे हैं हवाएं बह रही हैं ऐसे ही विचार चल रहे हैं आप परेशान क्यों हैं उनसे लेकिन हमें सिखाया गया है विचारों को रोको विचारों को रोक लिया तो ध्यान हो जाएगा हो गई मुसीबत विचार रोक नहीं सकेंगे आप और ध्यान कभी होगा नहीं विचार को रोकने की कोशिश ही विचार को निमंत्रण है विचार का सीधा सा सूत्र है जिस चीज को हम रोकना चाहेंगे विचार के तल पर वो चीज दुगने बल से आनी शुरू हो जाएगी रोक के देख कोई एक आध विचार कोशिश कर लें कि इसको हम ना आने देंगे सुनी होगी कथा आपने तिब्बत के एक फकीर के पास एक युवक गया था उससे चाहता था कोई मंत्र दे दे कोई सिद्धि हो जाए उस फकीर ने बहुत समझाया कोई मंत्र मेरे पास नहीं कोई सिद्धि मेरे पास नहीं मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूं मैं कोई बाजीगर नहीं हूं कोई मदारी नहीं हूं किन्हीं मदारियों के पास जाओ वैसे कई मदारी साधु सन्यासी के वेश में उपलब्ध होते हैं उन्हें खोज लो कहीं वो शायद कोई तुम्हें दे दे लेकिन वो युवक माना नहीं जितना उस साधु ने समझाया कि जाओ उतना ही उसे लगा कि है कुछ इसके पास रुको पर उसे पता नहीं चला कि यही सीक्रेट था इसी में वो उलझ गया साधु धक्के देने लगा की जाओ दरवाजे बंद कर लेता हमारे मुल्क में ऐसे साधु सारी दुनिया में होते पत्थर मारेंगे गाली देंगे जितना पत्थर मारेंगे जितना गाली देंगे उतने रसलीन भक्त उनके आसपास पास इकट्ठे होंगे क्योंकि ये आकर्षण बन गया कि जरूर कुछ होना चाहिए जहाँ कुछ होता है वहां से भगाए जाते हैं। तो जरूर यहाँ कुछ होना चाहिए कई होशियार लोगों को ये तरकीब पता चल गई वो पत्थर फेंकने लगे गाली देने लगे गोबर फेंकने लगे लोगों को चिल्लाने लगे यहाँ मताओ और लोग वहां इकट्ठे होने लगे इकट्ठा करने का ये एक ढंग हुआ उस साधु ने विचारों को पता नहीं था वो तो सहजी उसे भगाता था लेकिन वो युवक पीछे पड़ गया वो के दरवाजे पर बैठा रहता पैर पकड़ लेता आखिर उसने देखा कि कोई रास्ता नहीं इसे मंत्र देना ही पड़ेगा और उसने मंत्र दिया भी लेकिन उसको मंत्र मिल नहीं सका एक कंडीशन एक शर्त लगा दी और सब गड़बड़ हो गया सभी होशियार लोग कुछ ना कुछ शर्त जरूर पीछे लगा देते ताकि जब मंत्र सिद्ध ना हो तो कहने को रह जाए कि शर्त पूरी नहीं हुई नहीं तो मंत्र तो बराबर सिद्ध होता शर्त तुमने पूरी नहीं की कसूर तुम्हारा और शर्त कुछ ऐसी होती है कि वो पूरी हो ही नहीं सकती उसने एक शर्त लगा दी उसने कहा ये मंत्र ले जाओ पांच ही बार पढ़ना सिद्ध हो जाएगा आज रात लेकिन जैसे ही वो उतरने लगा सीढ़ियों से मंत्र लेकर उसने कहा ठहरों में शर्त तो भूल ही गया बताना उसके बिना तो कुछ होगा नहीं कौन सी शर्त का बंदर का स्मरण ना है बस पांच बार पढ़ लेना बिना बंदर को स्मरण किए सब ठीक हो जाएगा उस युवक ने कहा क्या शर्त बताई है आपने भी फिजूल जिंदगी हो गई मुझे बंदर का स्मरण नहीं आया मैं कोई डार्विन का भक्त थोड़ी हूं कि मुझे बंदर का स्मरण आता मैं डार्विन को मानते ही नहीं मैं ये विकासवादोल्यूशन कुछ नहीं मानता बंदर से मेरा क्या नाता बंदर कोई मेरे माँ बाप थोड़ी है लेकिन उसे पता चला कि डार्विन को मानो या न मानो बंदर को रोक लगा दी गई थी बंदर आना शुरू हो गया वो चला भी था सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया था कि उसने देखा भीतर बंदर मौजूद हो गया वो बहुत घबराया बाहर बंदर हो तो भगा भी सकते हैं अब भीतर हो तो क्या करें घर पहुंचते पहुंचते उसने एक बंदर को हटाने की कोशिश पाया कि और बंदर चले आ रहे हैं घर पहुंचते पहुंचते उसके मन में बंदर ही बंदर बैठ गए सब तरफ से वो उसे चिढ़ा रहे हैं सब तरफ से ला रहे हैं अब बहुत मुश्किल हो गई वो तो बहुत घबराया कि अजीब बात है आज तक जीवन में ये बंदरों से कभी कोई संबंध नहीं रहा कोई मैत्री नहीं रही कोई वास्ता नहीं रहा इन बंदरों से ये हो क्या गया है मुझे ना आया धोया सब उपाय किए अगरबत्ती जलाई धूप दीप जलाये जैसे कि धार्मिक लोग करते हैं जैसे इनसे कुछ हो जाएगा कमरा बंद किया नहा धो के बैठा लेकिन कितने नहा धो बंदर कोई पानी से डरते नहीं और कितनी धूप दीप जलाओ बंदरों को पता भी नहीं उनका और बंदर बाहर होते तो कोई उपाय भी था बंदर थे भीतर उनको निकालने का कोई रास्ता ना था वो जितनी आंख बंद करने लगा रात जितनी बीतने लगी मंत्र हाथ में उठाता था मंत्र बाहर ही रह जाता था बंदर भीतर सुबह तक वो घबरा गया समझ गया कि ये मंत्र इस जीवन में अब सिद्ध नहीं हो सकता गया साधु को मंत्र वापस दिया और कहा अगले जन्म में फिर मिलेंगे लेकिन ख्याल रखना यह कंडीशन फिर से मत लगा देना ये शर्त मत लगा देना दोबारा मुश्किल हो जाएगा ये बंदर तो हद हो गई निकालना चाह तो बंदर मौजूद हो गए आप भी कुछ निकालना चाहें जिसे निकालना चाहें वो मौजूद हो जाएगा ये सीक्रेट ट्रिक है ये तरकीब है भीतर कि आपको समझाया जाता है विचारों को निकालो फिर आप आंख बंद करके बैठे वो निकलते नहीं है वो और चले आ रहे हैं अब आप परेशान हुए जा रहे हैं और जिनने कहा है आपसे विचारों को निकालो उन्हीं के पास पहुंच रहे हैं सलाह के लिए कि कैसे विचारों को निकालें वे कहते हैं और ताकत लगाओ जितनी आप ताकत लगाओगे उतना ही निकालना असंभव होता चला जाएगा और तब आप सिर पीट लोगे और उनसे पूछोगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है इस बात का कि मैं निकालने की कोशिश करता हूँ विचार तो निकलते नहीं वे कहेंगे इसमें पिछले जन्मों के पापों का फल है इसमें प्रारब्ध है इसमें परमात्मा का हाथ है इसमें और न मालूम कितनी बातें वो आपसे कहेंगे और आपको वो भी मान लेनी पड़ेंगी क्योंकि विचार आप निकाल नहीं सकते तो कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि विचार क्यों नहीं निकलते आप कमजोर हैं पापी हैं और पच्चीस बातें आपको समझा दी जाएंगी एक बार छोड़कर कि विचार इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आप उन्हें निकालना चाहते हैं इतना सा सीक्रेट है इतनी सी सच्चाई है बाकी सब बकवास है तो विचार को निकालने की कोशिश ना करें फिर क्या करें तो चुपचाप देखते रहे आने दें जाने दें आप देखते रहे देखने में इतनी घबराहट क्या है इतना डर क्या है लेकिन डर है और आपको पता नहीं है और जब तक आपको उस भय का उस फियर का पता ना हो जाए तब तक आप देखने में भी समर्थ नहीं हो सकते मैं लाख कहूं कि देखते रहें, आप देख नहीं सकते क्योंकि देखने के पीछे भी हजारों साल की परंपरा ने एक भय पैदा कर दिया वो परंपरा ये कहती है कि बुरे विचार मन में नहीं होने चाहिए आपने सब बुरे विचार भीतर दबा के उनके ऊपर बैठ गए हैं आप तो जब भी आप शांत होकर देखना शुरू करेंगे तो अच्छे विचार तो कम आएंगे बुरे विचार ज्यादा आएंगे फिजूल विचार ज्यादा आएंगे जिनको आप दबा के बैठे हुए और उनसे डर लगता है क्योंकि सिखाया गया है बुरे विचार नहीं होने चाहिए तो उस भय के कारण देख भी नहीं सकते भय के कारण दबाना चाहते हैं दबाते हैं उपद्रव शुरू हो जाता है मन में बंदर इकट्ठे होने लगते हैं, फिर मन सिद्ध नहीं होता है पहली बात यह भय छोड़ दें कि बुरा विचार है या अच्छा विचार है सब विचार एक जैसे हैं सब विचार एक जैसे हैं विचार सिर्फ विचार है उसको तो सिर्फ देखें ये भय मन से निकाल दें कि बुरा विचार ना उठाए कहीं जो भी विचार चल रहे हैं उनके चुपचाप साक्षी रह जाए उन्हें चलने दें बुरा चले तो बुरे को अच्छा चले तो अच्छे को आप कौन है बाधा देने वाले आप कौन है निर्णय करने वाले कि कौन बुरा है कौन अच्छा आप क्यों ये जजमेंट लेना चाहते हैं ये क्यों आप तय करना चाहते हैं कि यह अच्छा है ये बुरा आपको पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है खास यही पता होता तो सब बदल गया होता अब तक ये बिल्कुल पता नहीं तो चुपचाप निकलने दे जो भी निकल रहा है लाल मुंह के बंदर अच्छे हैं और काले मुंह के बुरे हैं ऐसा मत सोचे बंदर बंदर हैं चाहे लाल मुंह के चाहे काले मुंह के वो अच्छे और बुरे का सवाल न रखें अच्छे और बुरे के कारण ही आपका चित्त दुविधा से भर जाता है डर जाते हैं आपकी कहीं बुरा विचार तो नहीं आ रहा नहीं विचार सब एक जैसे है न कोई बुरा है और न कोई अच्छा है विचार विचार है आप सिर्फ देख रहे हैं एक रास्ते पर खड़े हैं लोग जा रहे हैं एक साधु जी जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं एक चोर जा रहा है वो बहुत बुरा है आपको क्या लेना देना है वो रास्ते से जा रहे हैं और किसको पता कौन अच्छा है कौन बुरा हो सकता है साधु जी चोरी का विचार कर रहे हो सकता है चोर साधु हो जाने की योजना बना रहा है। तो कोई पक्का नहीं है कोई हिसाब तय नहीं है कौन कौन है तो भीतर क्या क्या है इसका बहुत ज्यादा निर्णय आप करेंगे तो आप जागरूक नहीं हो सकते आप निर्णय में उलझ जाएंगे और निर्णय में उलझ गए तो आप विचार में उलझ जाएंगे और विचार में आप उलझ गए तो वो तो आप उलझे ही हुए उससे निकलने का कैसे रास्ता बन सकता है तो ख्याल में लें ये बात विचार सिर्फ विचार हैं और हम केवल तथस्थ साक्षी हम सिर्फ देख रहे हैं न उन्हें निकालना है न निकालने की कोई जरूरत है न कोई सवाल है सिर्फ देखना है और जैसे जैसे आपका देखना गहरा होगा आप पाएंगे कि जिनको आप कभी नहीं निकाल पाए थे वे नहीं आ रहे जैसे जैसे देखना गहरा होगा आप पाएंगे ना अच्छा ना बुरा कोई भी नहीं आ रहा है जिस दिन देखना पूरा होता है जिस दिन वो अंतर्दृष्टि पूरी सजग होती है, उस दिन कोई विचार नहीं रह जाता ना अच्छा ना बुरा विचार मात्र नहीं रह जाता है तो लोग आपसे कहेंगे कि विचार अलग कर दें तो ध्यान उपलब्ध हो जाएगा मैं आपसे उल्टी बात कहना चाहता हूं ध्यान को उपलब्ध हो जाए विचार विलीन हो जाएंगे और ध्यान का अर्थ है दर्शन देखना वो जो विचारों की धारा बह रही उसे देखना चुपचाप इस प्रयोग को अभी हम करेंगे इस प्रयोग को दो प्रकार से हम करते हैं यहां एक तो सुबह बैठकर सुबह बैठकर, क्योंकि सुबह हम जाग के उठते हैं सारी जीवन यु ऊर्जा जागी होती है उस वक्त बैठकर इस प्रयोग को करते हैं साक्षी होने के प्रयोग को रात को हम लेट कर करते हैं ताकि रात को आप अपने कमरे पर जब रात को सोने जाएं, तो चुपचाप बिस्तर पर लेट के पंद्रह बीस मिनट इस प्रयोग में रहें और फिर सो जाएं। मूल इसका बहुत ज्यादा है सोने के पहले अगर चित्त बिल्कुल शांत हो गया तो धीरे दीर धीरे वो शांति पूरे रात में सरकती रहेगी सोते क्षण में चित्त जिस स्थिति में होता है उसकी प्रतिध्वनि रात भर मन में गूंजती रहती है अगर आप क्रोध में सो गए हैं तो रात भर क्रोध की हल्की सी धारा अंडर करेंट पीछे दौड़ती रहेगी अगर आप किसी के प्रेम के ख्याल में खो गए हैं तो प्रेम की एक हल की धारा भीतर दौड़ती रहेगी आप जिस चित्त की दशा में सांझ को सोते हैं सुबह आप उसी दशा में उठते हैं और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रात्रि सोते समय आपका जो अंतिम विचार होता है सुबह जागते वक्त वही आपका प्रथम विचार होता है क्योंकि जहां आप सो गए होते हैं सुबह आप वहीं जाते हैं उसी विचार प्रक्रिया से फिर आपकी यात्रा शुरू हो जाती तो रात्रि का ये ध्यान बिस्तर पर लेट कर ही करना है और करते करते चुपचाप सो जाना क्या करेंगे इस ध्यान में पहली बात कुछ भी नहीं करेंगे दूसरी बात विचार चलेंगे बाहर की आवाजें सुनाई पड़ेंगी ये जिंगुर बोल रहे हैं इनको कुछ भी पता नहीं कि आप ध्यान करने बैठे ये बड़े ना समझ ये बोलते ही चले जाएंगे और इनकी वजह से धार्मिक आदमियों को बड़ी परेशानी होती जिंगुर बोल रहे हैं ये बाधा दे दिया कुत्ता भाग दिया उसने डिस्टर्ब कर दिया बच्चा रो गया अब इनको कोई पता ही नहीं है कि ये सब जन ध्यान कर रहे हैं दुनिया भर को कोई पता नहीं ये दुनिया अपनी गति से चली जा रही आपके ध्यान के लिए ठहरेगी नहीं रुकेगी नहीं या तो आप ये करें कि सब तरह से अपने द्वार बंद कर लें कि कुछ सुनाई ना पड़े तो द्वार बंद करने में आप मुश्कृत हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं द्वार बंद करने का होश ना रह जाए तो द्वार बंद हो जाएंगे होश रहेगा तो द्वार खुले रहेंगे क्योंकि होश ही द्वार है तो या तो संवेदन संवेदनशून्य हो जाए मार्चिया का इंजेक्शन लगवा लें अफीम खा लें या राम, राम राम राम राम जब के बेहोश हो जाए कुछ ऐसा कर ले तो हो सकता है लेकिन वो ध्यान नहीं है सिर्फ बेहोशी है सिर्फ मूर्छा है वो सेल्फ हिप्नोटिक स्लीप खुद पैदा की गई नींद से ज्यादा नहीं फिर क्या करे इसके प्रति जागे रहे जैसा चित्र में विचार चलेंगे उनके प्रति भी जागे रहे जिंगुर बोलेंगे ये झिंगुर के विचार चल रहे आपके भीतर अपने विचार चल रहे हैं झिंगुरचारे अपने विचार चला रहे हैं पता नहीं कोई संदेश भेज रहे हैं प्रेम का या क्या कर रहे हैं। पत्ते हिलेंगे हवाएं अपना काम कर रही हैं सब चलेगा इस सब के प्रति भी जागे रहना है लेटने में जब आप बिस्तर पर लेटेंगे उस तरह थोड़ी कोशिश यहाँ भी करेंगे ये मानना तो आपको बहुत कठिन पड़ेगा की आपका बिस्तर है यहां भी हम लेट जाएंगे और लेट के सारे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे शरीर को शिथिल छोड़ने में अगर आप भाव करेंगे अपने मन में कि सारा शरीर शिथिल हो रहा है तो बहुत जल्दी शिथिल हो जाएगा शरीर हमारे मन की आज्ञाएं मानता है हम कहते हैं किसी की खोपड़ी पर लकड़ी मारो तो वो लकड़ी उठा के खड़ा हो जाता हम है, तो है हम कहते हैं भोजन करो तो हाथ भोजन करने लगते हैं हम आंखों से कहते हैं देखो तो आंखें देखने लगते हैं हम शरीर से जो कहते हैं वो शरीर करने को राजी हो जाता है अगर हम शरीर से कहेंगे कि बिल्कुल शिथिल हो जाओ ऐसे जैसे कि हो ही नहीं तो शरीर वैसा भी हो जाता है हमने उससे कभी कहा नहीं इसलिए वो हुआ नहीं हम कहेंगे वो हो जाएगा तो यहाँ हम इन तीन रातों में लेट कर ये प्रयोग करेंगे मैं आपको सुझाव दूंगा ताकि फिर वैसे सुझाव अपने शरीर को आप दे सकें लेकिन ये सुझाव ध्यान नहीं ये तो केवल शरीर के लिए शिथिल और शांत छोड़ देने का मानसिक उपाय है शरीर को शिथिल छोड़ देना है सिर्फ श्वास को शिथिल छोड़ देना है क्योंकि श्वास और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाए तो इनकी कोई बाधा मन पर पैदा नहीं होती सिर्फ मन ही रह जाएगा, था फिर मन को चुपचाप देखते रह जाना है जिंगरों की आवाज पक्षियों की आवाज कोई रोएगा कोई फांसेगा इस सब कुछ सुनते रहना है दस मिनट मौन में सिर्फ सुनना है और इस दस मिनट में ही पता चलेगा कि जैसे जैसे आप सुनते हैं देखते हैं मौन वैसे वैसे मन शांत होता चला जाता विचार कम होते चले जाते ये भी हो सकता है कुछ क्षणों के लिए विचार बिल्कुल आजिक हो जाए एकाध क्षण को विचार बिल्कुल न रह जाए एक गैप आ जाए उस छोटे से क्षण में ही उसकी झलक मिलनी शुरू होती है जो भीतर है और जो सब जगह ध्यान आंख है और ये आंख चित्त में पैदा हुए इंटरवल से चित्त में पैदा हुए अंतराल से रिक्त स्थानों से उपलब्ध होता है धीरे धीरे रोज रोज ये रिक्त स्थान बढ़ते चले जाते हैं एक दिन पूरा मन रिक्त होकर देखता रह जाता है पूरा माइंड एक आंख बन जाता है पूरा चित्त एक ऑब्जर्वेशन बन जाता है पूरा ही एक दृष्टि मात्र रह जाता है सिर्फ देखता रह जाता है उस देखने की दशा में जब पूरा ही ट्रांसफॉर्म होकर सिर्फ आंख रह जाता है सिर्फ देखना रह जाता है उस दिन जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है वही परमात्मा है अब हम राष्ट्र के प्रयोग के लिए तो सारे लोग थोड़े दूर दूर हट जाएंगे ताकि लेट सकें कोई किसी को छूता हुआ न हो फिर यहां अंधेरा कर दिया जाएगा ताकि आप परिपूर्ण स्थिति शरीर को छोड़ सकें ये सिर्फ प्रयोग समझ लेने का है सिर्फ लौट के आप अपने बिस्तर पर उसे करें और सो जाएं। जाए शीघ्र कुछ लोग बाहर हट जाएं, बाहर जो हट जाएंगे वो फायदे में ज्यादा ही रहेंगे बातचीत न करें कोई बातचीत न करें चुपचाप अपनी अपनी जगह बना लें और ले जाए